संवेद्नाओं संवेद्नाओं के ब्लॉग की एक, एक और, और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की कहानी बिंदा भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर, मैंने सामने बैठे सज्जन को भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा आपने आयु ठीक नहीं भरी है ठीक कर दीजिए नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी नहीं यहाँ तो गद आषाढ़ में चौदह की हो चुकी सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपने उस भावी विद्यार्थिनी की ओर अच्छी तरह से देखा जो नौ वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और चौदह वर्षीय किशोरी के सलज उत्साह से अपरिचित थे उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी और उनके वाक्य को अज सुना ही छोड़ मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में दो युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे बिंदा या विंधेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा ज्ञात है अवश्य ज्ञात है बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमित अंतर जाना नहीं था अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चित ही एक बार उनको देखने जाऊंगी ना मेरे इस पूरे संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मर कभी न लौट सकने का नियम जाना ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहा ठहरती मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था अज्ञानवस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आँख मुंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पहने ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दाँत भी न चुप पाता था ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो भी घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दोनों ओर कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी बच्चा को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारे द्वार द्वार फिरती थी वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण तो कर्तव्य में भूल न होने देने का काम भी मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है और बिंदा की भी तो मां थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजाए चारपाई पर बैठकर कर फूले काल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन ऐसी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पार्टियों के बीच में लाल सियाही की मोटी लकीर सा सिंदूर सी आँखों में काले टोरे के समान लगने वाला काजल चमकीले कर्णफूल, गले की माला नगदार रंग बिरंगी चूड़िया और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत पाते थे क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे जाते थे यह सब तो ठीक था पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और उन्हीं कपड़ों से सजाया जाता था और मना मनाकर गुनगुना दूध पिलाया जाता था तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रंभानी के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी उड़ती है या आऊं? बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है मोहन का दूध कब गर्म होगा अभागी मरती भी नहीं है आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। कभी-कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदाही आंगन के चौके पर फिरकली सी नाश्ती दिखाई देती उसका कभी झाड़ू देना कभी आग जलाना कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशा जैसा लगता था क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की घुड़ भी शामिल रहती तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं नहीं समझ पाती थी मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी और न आंख निकालने का भय एक बार मैंने पूछा भी क्या चाची तुम्हारी तरह नहीं है माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं उनके संक्षिप्त है ऐसी न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी परंतु उसका नाटापन देख ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। दो पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म ऐसी मढे और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुर्बल हाथ पैर न जाने किस अज्ञान भय से अवसन्न रहते थे कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बड़ा ही नहीं देता था प्रत्युत उसे भय में बदल देता था और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी एक बार जब दो दिन करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा वह रही मेरी अम्मा तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कर्म मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत सज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यूँ नहीं कहती फिर वे नई रहेंगी और न ही डांटेंगी बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते हुए देख चुकी थी अतः किसी को भी अच्छुत करना उसके लिए कठिन था पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुन पूर्वक कहा तुम कभी तारा न बनना चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा क्यों न बना गया माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती आरोप बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटो खड़े देखा था चौकी के खम्बे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूष से मुरझाए मुख के साथ पहरू नई अम्मा और खटोल में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था उसे अपराध का ही नहीं अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को ही मिलता उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे जब पंडिताइन चाची की कैची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों ही नई अम्मा के ही हों और एक दिन याद आता है चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी। दूध की पतीली उतारी अवश्य पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी खोलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हद बुद्धि सी हो रही पंडिताइन चाची ऐसी कहकर वह दवा क्यों ही लगवा देती यह समझाना मेरे लिए कठिन था उस पर जब जिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा उसे मैं अपने घर में खींच लाई पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी इतने में दीवारें लाभ आने वाले पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रुंध दी इसी से हड़बड़ाहट हड में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी मुझे तो घास की पत्तिया भी चुभ रही थी कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों में मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुपचा हुआ ढेर रेशमी बन गया हो मैं तो शायद सो गई थी क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा तब मैंने आँख मलते हुए पूछा क्या सवेरा हो गया माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी बहुत खुशामत करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूस हंसी रोकने लगी जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी आंखें गड्ढे में धस गई थी मुखमुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछाने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था डॉक्टर दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों तरफ चक्कर काटते हुए बाबूजी ने के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा, अम्मा मोहन, मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है शायद चेचक के डर ऐसी सवेरे शाम, शाम बरौनी, बरौनी आकर उसका काम कर जाती है एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल गए जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया रुकिया मेरे लिए प्रकार दर्शी ऐसी कम नहीं थी परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध था आता खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी और इस प्रकार की भर से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और हो रहा है तो किसका आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मर तारा बन जाएगी और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास पास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था तब से कितना समय बीत चुका है पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई है कभी हो या नहीं, इसे कौन बता सकता है अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की कहानी बिंदा वाचक स्वर भारती परिमल